मात्र ग्राह्य गुण रूपम ये यूल में क्यों कहे पहले संख्या गुणों में, में अच्छा, चक्ष मात्र ग्राह्य गुण इतने कहने पर भी जो प्रभावित संयोग यहाँ तो दिया प्रभाव घट संयोग प्रभा घट संयोग ये गुण है और ये चक्षुर मात्र ग्राह्य है तो चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण कहने से प्रभावित संयोग में जाएगा इसको बारण करने के लिए क्या कहेंगे गुण शब्द से विशेष गुण कह देंगे तो विशेष गुण कहने से मात्र पद दिए थे संख्याधि में अति होता है करके तो विशेष गुण कहने से और संख्या में जाएगा नहीं तब ये मातृ पद हटा देंगे किंतु कहते मात्र पद नहीं हटाएंगे क्यों मातृ पद हटाएंगे तो फिर कहां अतिअति हो जाएगी मात्र पद हटाएंगे चक्षुर चक्ष्य विशेष गुण सांस द्रवत्व हो जाएगा उसको बारण करने के लिए मातृ पद देंगे द्रवत्व और सांसि द्रवत्व अभी चक्ष मात्र ग्राह्य विशेष गुण ये कहने से भी लक्षण ठीक नहीं हुआ अव्याप्ति हो जाएगा कहाँ अव्याप्ति हो जाएगा परमाणु परमाणु रूप में इसलिए जाति घटित लक्षण कहना पड़ेगा तो क्या लक्षण हो जाएगा जाति घटित लक्षण ग्राह्य जाति मान तो तो तो जाति मत गुण जाति मत गुण ये लक्षण होगा रूप हो जाएगा चक्षुमात्र ग्राह्य जाति मत गुण उसका लक्षण हो जाएगा गुणत्व अच्छा तो ऐसा लक्षण होने से हैं ये प्रभाव प्रभाव संयोग, संयोग इत्यादि में ये और अति नहीं होगा क्योंकि वो जो संयोग है वो चक्षुर मात्र ग्राही जाति नहीं है वो और तो स्पर्श भी ग्रहण होगा अच्छा वो नियम दे दिया था एक योगो यो, यो गुण ये नहीं, ये नहीं।, ये नहीं।, ये नहीं। तदगता तदगता तदगता जाति जाति जाति और नीचे दिया है में तृतीय पंक्ति में दिया। <laughs> तदगता जाति मैं तदम आगे न्याय में जाति घटित गुणत्व गुणुप अभी चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत इतना कह देंगे और गुण शब्द नहीं देंगे तो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति चक्षुर मात्र मत हो गया सुवर्ण सुवर्णत्म स्पर्श इंद्रिय ग्रहण होगा पता चल जाएगा नहीं इसलिए चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत कहने से सुवर्ण में भी लक्षण हो जाएगा सुवर्ण भी चक्ष मात्र ग्राह्य जाति मान है एक सुवर्ण दूसरा दिया था पर। त्रिवुक त्रिवणु में रह त्रिणुक्री से ग्रहण नहीं होगा वो भी चक्षुर मात्र ग्राह्य इसलिए चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत इतना कहने से सुवर्ण आदो आदि पदों से त्रिवणुक उसमें अति हो जाएगी इसलिए गुण पद तो कहना ही पड़ेगा अत्र जाति घटित लक्षणे गुणुपा अनुपादाने गुण पद नहीं देंगे तो शक्षर मात्र ग्राह्य जाति मति सुवर्णादो अतिव्याप्ति सुवर्णादो आदि केहने से तारणा तदुपादान अतिव्याप्ति बारण करने के लिए तदुपादान तद कहने के गुण उपादान एवं वो मैं बिंदी छुट गया एवं रसादी लक्षणे रस का लक्षण हो जाएगा रसना मात्र नहीं हुआ रसना ग्राह्यो गुण क्योंकि वो अन्य इंद्रिय वाला नहीं रसना ग्राह्यो गुणो रस कि रसना ग्राह्य गुणों रस आगे देखेंगे मूल दिया है सैतालीस पृष्ठ में रसना ग्राह्य कहा तो अगर हम विशेषण अंश नहीं कहेंगे कहाँ अति होगी अन्य गुण अन्य गुणी होगी और विशेष अंश खाली कहेंगे तो नहीं खाली विशेषण अंश तो, कहेंगे तो केवल विशेषण कहेंगे रसना ग्राह्य कितना कहेंगे तो रसना ये है। रसना, रसना ग्राह्यो गुणो रस स्व मधुरावन कटु कषा भेदा पृथ्वी जलवृत्ति तत्र प्रकार के हो छ मधुर अम्ल लवण कटु कसा प्रकारा सर्विध ये रूप क्या क्या था ये सर्विद हो गया मधुर अम्ल लवण कटु कसायत अर्थात और रसना रसना रसना चाहिए चाहिए के इंद्रिय सक लिंग संस्कृत में जो तो रसना न यहाँ रखा गया और उसको काटा गया तो उसको तो टिक किया गया। जाए करण में ल्यूट होता है गृह से अने नीति तो कह करके रसनम होता है जो तो ताप होने से रसाय इंद्रिय रसना इंद्रिय जब इंद्रिय के साथ समान करते हैं तब रसना इंद्रिय कहते हैं खाली रसना भी सबसे व्यवहार होता है क्योंकि क्यूँकिरणावली में दिया है रसना जन्य प्रत्यक्ष जल्दी समाज कैसे कहेंगे जलम छी जल जल विद्युत हो गया नाइ हो ताईवा ताईवा। ताईवा। तत्र पृथ्वी तत्र अर्थात तय पृथ्वी जलयोर मध्य जल में केवल मधुरवली में तृतीय पंक्ति में रसत्व जाति प्रत्यक्ष सिद्धा रसन इंद्रिय से रसत्व का ग्रहण हो जाएगा चित्र रूपवत तो चित्र रसो न अंगीकृत चित्र रूप एक स्वीकार करना पड़ता है चित्र रूप अगर स्वीकार नहीं करेंगे अगर एक कपाल रक्त वर्ण है एक कपाल नील वर्ण है दो लोग कपालों से घट बनाएंगे अभी घट का जो रूप होगा वो नील होगा या रक्त होगा चित्र हो जाएगा तो अगर चित्र वर्ण स्वीकार नहीं करेंगे तब तो ये घट पदार्थ का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि जो द्रव्य का ग्रहण होता है चक्षु के द्वारा द्रव्य का ग्रहण होगा तो रूप का ग्रहण होना पड़ेगा द्रव्य गत तो रूप का ग्रहण नहीं होने से चक्षु के द्वारा वो द्रव्य का ग्रहण नहीं होगा इसलिए घट में रहने वाला चित्र रूप अगर ग्रहण नहीं होगा तो घट का ग्रहण नहीं होगा आपको कहना पड़ेगा तो क्यों इमे दपाले इस प्रकार कहना पड़ेगा आपको अयम घट है इस प्रकार नहीं कह पाएंगे क्योंकि आपको घट पदार्थ का रूप ग्रहण नहीं हो रहा है घट में चित्र रूप है इसलिए चित्र रूप मानना पड़ता है ये तो घटका रूप क्या कहेंगे घटका रूप नीला भी नहीं है रक्त भी नहीं है इसलिए चित्र रूप स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि चित्र रूपों को ग्रहण करने वाला चक्षु इंद्रियो के द्वारा द्रव्य का भी ग्रहण होता है इसी प्रकार रसन इंद्रिय के द्वारा अगर द्रव्य का ग्रहण होता तब हम चित्र रस को भी मानना पड़ता हम दो पदार्थ मिला दे एक तिक्त रस एक लवण रस दोनों मिला देंगे पदार्थ को अभी वो पदार्थ अगर रसन इंद्रियो के द्वारा ग्रहण होता तब तो उसमें चित्र रस मानना पड़ता किंतु रसन इंद्रियो के द्वारा रस का ग्रहण नहीं होता रसन इंद्रिय के द्वारा द्रव्य का, का ग्रहण नहीं होता है इसलिए चित्र रस मानने का आवश्यकता नहीं होता इसको कहते हैं दो पदार्थ मिलने तृतीय रस हो जाएगा भिन्न भिन्न नहीं होगा अब अगर भिन्न भिन्न होगा तब आपको कैसा ज्ञान होगा कि जैसे कहते हैं कि इदम कपालम नीलम इदम कपालम रक्तम इसी प्रकार की यहाँ होगा कि हमने जो मुंह में डाला उसमें एक अंश ये रस वाला है एक अंश ये रस वाला है किंतु पदार्थ मिलते हैं जिसमें तीन चार रस मिला हुआ रहता है हम कहते हैं कि इसका ये रस है अगर वहाँ हम चित्र रस नहीं कहते हैं अलग अलग कह देते हैं इसमें ये रस है ये रस है ये रस है उसको, उसको समझ नहीं आती अलग अलग कहते हैं क्यों हम चित्ररस नहीं कहते हैं चित्ररस मानने का कोई आवश्यकता नहीं है अगर हम वो द्रव्य को रसन इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करते हैं तो तब इंद्रिय द्रव्य को रस को ग्रहण करेगा तो द्रव्य को ग्रहण करेगा जैसे चक्ष रूप को ग्रहण करेगा तो द्रव्य को ग्रहण करेगा अगर चित्र रूप को ग्रहण नहीं करेगा तो घट द्रव्य को ग्रहण नहीं कर पाएगा अगर अलग अलग रूप को ग्रहण करेगा तो तत्द तो द्रव्य कपाल द्वयो को ग्रहण करेगा कहेगा नीलम कपालम और रक्तम कपालम कहेगा तो घट को ग्रहण नहीं कर पाएगा क्योंकि घट का रूप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं चित्ररूप को तो चित्ररूप स्वीकार करने से चित्र चित्ररूप को चक्षु ग्रहण किया इसलिए घट को भी ग्रहण किया इसी प्रकार के रसनेन्द्रिय अगर द्रव्य को ग्रहण करता चित्ररस को ग्रहण करने से वो मिला हुआ द्रव्य को भी ग्रहण करता किंतु द्रव्य को ग्रहण करता ही नहीं इसलिए सारे पदार्थ चार अंश मिल करके एक द्रव्य ऐसा हमको कहने का आवश्यक नहीं ये दो रस का ये पता है, दो, रस है तो दो, रस की दो द्रव्य का दो द्रव्य अलग अलग कहते हैं अगर हमको वहाँ कहना पड़ेगा की एक द्रव्य है तब ओचित्र रस स्वीकार करना पड़ता है तो हम कहते हैं कि इस द्रव्य में ये रस है ये रस अलग है द्रव्य ग्रहण का आवश्यकता नहीं है मतलब उस इंद्रिय के द्वारा रसन इंद्रिय के द्वारा द्रव्य ग्रहण आवश्यक नहीं है उसको तो वहां कहते हैं चित्र रूपवत चित्र रसो नांगीकृत न अंगीकृत द्रव्य रसन इंद्रिय सन्नीकर्ष द्रव्य के साथ रसन इंद्रिय का कौन स, क्या सन्निकर्ष होगा क्योंकि रासायनिक द्रव्य हुआ द्रव्य के साथ सन्निकर्ष सन्निकर्ष एक पद है थोड़ा दूर दूर हो गया सन्निकर्ष घटक जो षी है निर्धारण षष्टी छह प्रकार की सन्निकर्ष का घटक एक हो गया संयोग जी। तो वो संयोग से सत्व द्रव्य में वो संयोग सत्वी रसने तदग्रहणे तदग्रहणे द्रव्य ग्रहण असाम द्रव्य का ग्रहण नहीं कर पाता है नहीं करने से अतिरिक्त चित्ररस अनांगीकार अतिरिक्त चित्र रस नहीं मानने पर भी अमरादे राशन प्रत्यक्षर अभाव आमरादि का राशन प्रत्यक्षत्व अनुपपत्ति अभाव तो इंद्रिय के द्वारा आमरादि का अनुपत्ति नहीं हो रहा है तो ऐसा हम जो कहते हैं तो ये आमरादि का राशन प्रत्यक्ष राशन मतलब राशन इंद्रिय के द्वारा हो ही नहीं होता ही नहीं राशन प्रत्यक्षत्व अनुपपत्ति अगर हम कहेंगे कि आमरादि में अगर चित्र नहीं मानेंगे तो राशन प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा जैसे इसको कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण जैसे घट में आप चित्र रूप नहीं मानेंगे तो घट का ग्रहण नहीं हो पाएगा ये अनुपत्ति अनु हुआ तो इसलिए आपको घट में चित्र रूप मानना पड़ेगा इसी प्रकार की अगर कहेंगे कि आम्र में चित्रस नहीं मानने से रसन के द्वारा आम्र का ग्रहण नहीं हो पाएगा ऐसा अगर कहेंगे तब तो आम्र में चित्रस मानना पड़ेगा किंतु तो ऐसा यहां अर्थापति नहीं है उसको कहते हैं राशन प्रत्यक्ष तो अनुपत्य ऐसा जो अर्थापत्ति ऐसा अर्थापति का अभाव है यहां ऐसा अर्थापत्ति होगा नहीं क्यूँकी राशन प्रत्यक्ष आमरादी का होता ही नहीं अनुपत्तिर अभाव प्रत्यक्ष तो अर्थापत्ति अर्थापति का अभाव यहाँ इस प्रकार अर्थापत्ति नहीं होगा कि अगर आम्र में आप चित्र रसन नहीं मानेंगे तो रसन इंद्र के द्वारा आम्र द्रव्य का ग्रहण नहीं होगा इस प्रकार के आप आपत्ति दिखाएंगे क्योंकि इस प्रकार के आपत्ति यहाँ होगा नहीं क्योंकि रसन इंद्र के द्वारा ग्रहण होता ही नहीं आम्र का तो कौन सा रस ग्रहण होगा रसने के तहत रस ग्रहण होगा आम्र का ग्रहण नहीं होगा तो द्रव्य का ग्रहण नहीं होगा आम्र आम्रा द्रव्य वो तो आम का रस कहेंगे। हमको रस का ग्रहण होता है ये तो हमको बाकी तो हम अनुमान से कह देते है ये तो आम का रस जो पहले बार आम खाएगा वो नहीं कह पाएगा ये आम का रस तो का ग्रहण प्रत्यक्ष होता है तब किसका प्रत्यक्ष क्या घट के प्रत्यक्ष के समय किसका प्रत्यक्ष घट का प्रत्यक्ष के समय रूप का वो तो ना रूप विशिष्ट घटक का प्रत्यक्ष हो जाएगा क्यूँकी द्रव्य का भी ग्रहण करेगा ना तो रस का भी रसना नहीं कर पाए तो यहाँ रसने आम्र का ग्रहण नहीं कर रहा है वो तो रस का ग्रहण कर रहा है बाकी तो हम अनुमान कर लेंगे तो चलता है किन्तु तो रसनेन्द्रिया ग्रहण को क्या करता है रसनेन्द्रिय में स्पर्श इंद्रिय है वो भी जो स्पर्श ग्रहण करता है उसमें आप अनुमान कर दे सकते हैं जैसे आप मुंह में मुर्मुरा डालेंगे अथवा कुछ पदार्थ डालेंगे हम कह देते हैं ये डालें आंख बंद करके भी डालने से भी कह देता है मुर्मुरा है वो कैसे कह दिया स्परसंद्रे। वो स्परसंद्रे से कह। तो भी द्रव्य को ग्रहण कर लेगा वो कह दिया वहाँ स्पर्श है वो तो बनेगा हाँ रस का नहीं वो तो इंद्रियो से हो आगे हैं, कहते हैं चित्र रस अनंगीकार न काचिद अनुपत्तिर इतिभाव चित्ररस अगर नहीं मानेंगे तो कोई हानि नहीं है चित्र रूप नहीं मानने से घट का प्रत्यक्ष नहीं होगा किन्तु यहाँ इस प्रकार की हानि नहीं है चित्र रूप मानने पर घटक प्रत्यक्ष नहीं होगा चित्र नहीं मानने पर चित्र रूप नहीं मानने पर घटक नहीं, नहीं होता है नहीं मानने पर कोई हानि नहीं हम तो वहां द्रव्य का प्रत्यक्ष कर ही नहीं रहे अच्छा आगे दिया है मरीची मरिची, मरीची मरीचिका शुठिया स्पर्शा स्पर्श अनंतर अंगु मरीची शुठी इत्यादि में अंगुली स्पर्श के बाद अंगुली को लेकर के नेत्र अथवा केथवा निकास्पे ना, सती पूर्वपक्षी रसो भासते, कटु है तथा चिन्ह न केवल रसना ग्राह्यं रसना ग्राही गुण कह दिया सिद्धांती पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं वो तो स्पर्श से भी होता है सिद्धांती उतरते रहे तरह तिक्त रसो न अनुभूत किंतु ज्वलना ज्वलन अनुभूयते जो कटु कहता है वो तिक्त कहता है तिक्त अर्थात वो ज्वलना होता है और रस का भाव नहीं होता है वहाँ तत्व दाह पता चल जाता है वो सब अनुमान जो कभी आम सुगा नहीं वो कह देगा नहीं कह पाएगा जो पहले सुगा होगा उस जाती हो, सजाती होगा वो अनुमान कर देता है नहीं तो पहले नहीं नहीं आगे गंध नगर जो पृथ्वी मात्र पृथ्वी मात्र में समाज के किस सूत्र से होगा मयूरवश का दृश्य पृथ्वी पृथ्वी मात्र केवल पृथ्वी में ही रहेगा तो अन्य वायु में अथवा जल में कभी अगर गंध होता है तो वो पृथ्वी संबंध से ही होगा इसलिए द्वितीय पंक्ति में पदकृति में कह दिया पृथ्वी संबंध सत्व गंध प्रति सत्व पृथ्वी में संबंध अभाव है गंध प्रती अभाव वही पदकृति में द्वितीय पंक्ति में पृथ्वी का संबंध है तो गंध की प्रतीति होगी पृथ्वी नहीं है तो गंध नहीं होगा तो इसलिए जल अथवायु इत्यादि में कभी गंध है तो पृथ्वी का ही गंध पृथ्वी का कौन आ जाता है अच्छा। आगे आगे स्पर्श इसलिए पढ़े चित्र का क्या है नहीं। चित्र वो तो द्रव्य का ग्रहण नहीं करता है ना इसलिए का तरह तो द्रव्य ग्रहण नहीं होगा इसलिए क्यूँकी सूरभ्य असुरता है सूरभ असुर बिल्कुल विरोधी है इसलिए हो नहीं पाएगा हो सकता है एक जागह में अर्थात नुँ। नुँ। आएगी की दोनों भिन्न-भिन्न दोनों भिन्न भिन्न होंगे मतलब अगरबत्ती भी कोई जलाए है और कुछ फल अथवा पुष्प इत्यादि सड़ भी गए हैं तो वहाँ दोनों आ सकते हैं। अच्छा आगे स्पर्शो के लिए पुण। पुण। पृथ्वी पृथ्वी वायु वायु तो मात्र यह भी मात्र पदक है क्योंकि ये भी सामान्य गुणों को सब ग्रहण करता है संख्या सामान्य गुण ग्रहण हो जाते हैं इसलिए मात्र कह स्पर्श तीन प्रकार के शीत उष्ण अनुष्णाशीत पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति यहाँ शीत उत का मतलब उष्ण सीता नहीं अनुष्णी अर्थात दोनों कोई अधिक नहीं है पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति ये चार में रहेगा पृथ्वी जल तेजो वायु तथा शीतो जले उष्ण तेजसी ये दोनों हो गया और अनुष्णा सीत पृथ्वी वायु हो पृथ्वी और वायु में कभी उष्ण अथवा कभी शीत होता है तो जानेंगे वो तेज का अथवा जल का संबंध है अगे में स्पर्शन है तो अथापि मात्र मूल लक्षण हो गया। मात्र पदम संख्यादी सामान्य गुणा दो बारनायो, जैसे रूप में दिया था यहाँ भी ऐसे ही है अगे अन्य विशेषण कृत्यम पूर्ववत बोध्यम मात्र पद दिया संख्या अति व्याप्ति वारण करने के लिए अन्य जो गुण इत्यादि कहा कहीं जैसे रूप में विचार हुआ था यहाँ भी ऐसे ही होगा तो ये दोनों द्रव्य ग्राहक भी है और विशेष गुण ग्राहक भी है इसलिए कहते हैं अन्य विशेषण कृत्यम पूर्ववध पूर्ववत्त तीन टिप्पणी में कहते है रूपाधिव बोध्यम तो मात्र ग्राह्य पदार्थ ग्राह्यत्व पदार्थो तो की पूर्ववत है वह प्रत्यक्ष और जी तो ग्राह्य तो, तो मात्र ग्राह्य का हो जाएगा तो भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय ऐसा हो तो जाएगा इसमें जाति जाति मान जाति मत वो वो भी आ, वो भी करना पड़ेगा लेना होगा होगा नहीं तो परमाणु परमाणु जल परमाणु तेज परमाणु में जो है वो जाएगा भी जाती हो पड़ेगा रूपादि चतुष्ट पड़ी इसको अन्यत्र अनित्यम च अनित्यगतम रूपादि से और तीन कौन-कौन जाएंगे? रस रूप स गंधस्पर्श ये चार पृथ्वी पाकजम अनित्यम च अन्यत्र नहीं पृथिव्याम पाकजम अनित्यम अन्यत्र तो अपाकजम अन्यत्र कहने से रूप आदि चतुष्टय पृथ्वी में पाकज होगा और अनित्य ही होगा अन्यत्र कहने से ये जल तेज और वायु जिसमें जो रहेगा वो तो अपाकजम अर्थात अग्नि संयोग होने से वो परिवर्तन नहीं होगा जल का जो रूप और रस इत्यादि वो अग्नि संयोग होने से परिवर्तन नहीं होगा और नित्य भी होगा अनित्य भी होगा नित्यगतम नित्य तो ये पृथ्वी जल तेज और वायु इनमें नित्य कौन होगा परमाणु रूप तो परमाणु में रहने वाला जो रूप और रस गंध स्पर्श इत्यादि वो तो नित्य होंगे गंध तो नित्य ना गंध तो नित्य नहीं है क्योंकि गंध जल और वायु में नहीं रहेगा पृथ्वी मात्र में रहेगा और पृथ्वी में जो रहेगा वो तो नित्य ही है इसलिए गंध कभी नित्य नित्य में गंध में नहीं घटेगा परमाणु परमाणु जो है नित्य रूपर से वो अनित्य होगा उसमें रहने वाला गंध रूप असर सब अनित्य हो जाएंगे तभी जब पाक संयोग होगा वो परिवर्तन होगा गंध परिवर्तन होगा क्योंकि कहा अन्यत्र जम नित्यम अनित्यम अन्यत्र कहने से पृथ्वी को छोड़ कर के पृथ्वी में तो अनित्य ही है वहां पर जो परमाणु रूप नित्यम पृथ्वी में था ना परमाणु नित्यम किंतु परमाणु में रहने वाला रूप रस गंध स्पर्श ये नित्य नहीं है तत्व तो दिव्यधम कह करके नित्यम अनित्यम नित्यम परमाणु रूपम परमाणु नित्य है किंतु परमाणु में रहने वाला रूप रसकर्श वह नित्य नहीं है ये परमाणु में नहीं रहेगा उसके प्रति रहेगा नहीं क्यों रहेगा नित्य नहीं है परिवर्तन हो जाएगा तो तो अर्थात तो पृथ्वी परमाणु कभी भी गंध रही तो नहीं होगा परमाणु में सर्वदा गंध रहेगा और परमाणु उत्पन्न होने वाला नहीं है इसलिए ऐसा नहीं कि उत्पन्न द्रव्यम क्षणम निर्गुणम तिस्ती वो बात नहीं है परमाणु में सर्वदा गंध रहेगा किंतु नित्य नहीं परिवर्तन होगा किंतु तो जल और तेज वायु में ये तो नित्य ही रहेगा नित्यगतम नित्य गित्यमित्य इसलिए अन्यत्र जो हुआ उन्हीं के लिए कहते हैं कि नित्यगतम नित्यम और नित्य गित्यम और दीवाणुपाधि वो को जब बनेगा तो उसमें होता है वो अच्छा जल मतलब जब मधुर होता है उस समय का उस समय रख दिया हमने जब वो पाँच छह दिन बाद फिर उसका पृथ्वी का, तो का समय होगा अगर आप उसको ऐसा टाइट करके रखेंगे कि नहीं होगा फिर उसका ये इतना परिवर्तन नहीं होगा अगर उसमें पृथ्वी का संयोग होगा तो फिर वो सड़ने लगेगा अगर पृथ्वी का संयोग नहीं होगा तो सड़ेगा नहीं क्योंकि हम उसको पूरा टाइट करके रखने पर तो उसमें अगर उसका जो पृथ्वी जैसे कुछ पृथ्वी होता है जल का संस्पर्श से उससे क्षय नहीं होगा जैसे ग्लास जो ग्लास का बॉटल होगा उसमें आप रखेंगे उसका क्षय नहीं होगा जल पदार्थ के साथ किंतु तो जो जल रखेंगे अगर वो जल बिल्कुल शुद्ध होगा उसमें एक भी पृथ्वी का कण नहीं रहेगा तब तो आप उसको जितना दिन रखिये टाइट करके उसका कुछ नहीं खुला रखेंगे तो उसमें फिर पृथ्वी का कण मिलेगा तो न्याय <सभी> दिन <दिरेखे> आएगा। आएगा। में रूपादित चतुष्ट मिति के तत्व निर्णय निर्णय हणा के ऊपर रेप छुट गया ए तो तत्व जो कहा पृथ्व्याम पाकजम अनित्यम इसके लिए कहते हैं पाक क्या है पाको नाम विजातीय तेज संयोग विजातीय तो तेज संयोग कहने से तो ये जो प्रतियोगी होता है तेज तेज का संयोग होता है ये पृथ्वी के साथ कोई जैसे पदार्थ तो हुआ जिसके साथ यह तेज संयोग होने से उसका रूप रंधस्पर्श बदल जाते हैं विजातीय जातीय तेजस सा, जा, जो विजातीय तेज संयोग होगा वो संयोग तेज संयोग नाना जातीय रूप जनक भिन्न भिन्न जातीय रूपजनक भिन्न भिन्न वो तेज संयोग होगा तदअपेक्ष में छूट गया तो टोपी रसजनको को में भी थोड़ा कम है रस जनको भिजातीय तेज होगा। तो पृथ्वी के साथ तेज संयोग होने से एक तेज से रस परिवर्तन, हो परिवर्तन होता है और एक तेज में रूप परिवर्तन होता है ये सब अलग अलग तेज का संयोग तो कहेंगे तेज से एक ही तेज आता है कहते हैं उसमें भिन्न भिन्न रहता है एवं गंधजनको तत्वी विजातीय एव एवं, एवं स्पर्शजनको भी तथे तो पृथ्वी में रूप और संगस्पर्श चारों रहते हैं इसका परिवर्तन करने वाले तेज का संयोग ये भिन्न भिन्न होगा एवं प्रकार भिन्न भिन्न कार्य जाती कल्पनी विजातीय तेज संयोग होता है बोल करके ये कल्पना करते हैं कल्पना क्यों करते हैं कहते हैं कार्य में विलक्षण दिखता है कार्य विलक्षण दिखने से कारण विलक्षण के बिना कार्य वैलक्षण्य नहीं आएगा इसलिए कल्पना करते हैं जैसे क्या दुष्ट। आगे देते है यथा तीन पूंज निक्षिप्त पुंज ये जो पुअल का अंदर में डालते हैं उष्म लक्षण विजातीय तेज संयोग पुअल का अंदर में गर्मी होता है तो वो विजातीय तेज उसका संयोग हुआ वो आम्र के साथ पूर्व हरित रूप नाशे न उसमें पहले हरा रंग था वो नाश हो गया रूपांतरसी भी पीता देर उत्पत्ति पीत रूप उत्पन्न हुआ न नौ। रसादि उत्पत्ति कहीं तो रस भी परिवर्तन होता है सर्वदा होता है ऐसे नहीं पक नहीं है कुछ आम ऐसे तो ही अर्थात तो पकने के बाद ही ऐसे भी वो इकट्ठा रहेगा उसका दृष्टांत तो देख रखे कहते हैं देखिये यहाँ रस का परिवर्तन नहीं हुआ केवल रूप का परिवर्तन हुआ अगर कहेंगे कि तेज संयोग होने से रूप रंधस्पर्शक चारों का परिवर्तन एक साथ होना अनिवार्य है तो यहां भी होना चाहिए किंतु नहीं हो तो इसलिए मानना पड़ेगा कि अलग अलग ये होने का इनका विधान है जहां चारों होते हैं तो वहां मानना पड़ेगा वो चारों के लिए निमित्त है अगर चारों होना एक साथ निश्चित तो होना है तो सर्वत्र चारों होना है किंतु कहीं एक होता है कहीं दूसरा होता है कहीं तीन होते हैं कहीं चार हो जाते हैं जहाँ चार एक बार हो जाएगी तो एक ही संयोग। वहाँ चार मानना पड़ेगा फिर या बीजाती तेज संयोग अर्थात वो जो तेज अंश वहाँ आता है इसमें संयोग होने के लिए वो तेज अंश में ऐसे अलग अलग उसका धर्म है जिसके चलते रज बदल देता है रूप बदलता है कभी नहीं बदलता जो कहते हैं ना जो हरा केला होता है भूसावल केला वो तो अंतिम तक रहेगा पिला नहीं होता है कहीं रूप बदलता है कहीं रस बदलता है तो वहाँ अगर हम कहते हैं कि जो आम का है रूप रस गंध सब बदल जाते हैं हम डालें वही पुआल के अंदर एक का तो एक बदलता है किसी का दो बदलता है किसी का चारों बदल जाता है तो इस प्रकार के होने से वहां कुछ स्वीकार करना पड़ेगा कि यह तो या आम में कुछ विलक्षण चीज है अथवा वो तो तेज संयोग में कुछ विलक्षण चीज है अगर मानेंगे कि तेज में वो विलक्षणता है तब तो सब में क्यों नहीं कराया तो सब में इसलिए नहीं कराया क्योंकि उसमें परिवर्तन होने का सामर्थ्य ही नहीं है उस आम तो नहीं है तो उसमें नहीं करा पाया इस पर से मानना पड़ेगा अर्थात तो आम का वो जो परमाणु है उस परमाणु में ऐसा उसका सामर्थ्य नहीं है बदलने का सामर्थ्य नहीं है वहाँ इस प्रकार हो सकता है अमराध उष्माजातीयतेज उस्म, संयोगा पूर्वहरितनाशन रूपत्तिर ना उत्पत्तिम्ल पूर्व पूर्व में जो अम्ल रस था उसी का ही अनुभव हो रहा है पूर्व हरित रूप रस दृश्यते रंग तो ऐसा हरा रहा किंतु रस बदल जाता है संयोग रूप पूर्वतन रस रसस्य अनुभवा विजातीय तेज संयोग होने से पूर्व जो अम्ल रस था उसका नाश हो करके मधुर रस का ही परिवर्तन होता है तस्माद रूप जनक अपेक्षा रसजनक विलक्षण एवं अंगीकार्य सब अलग अलग मानना पड़ेगा तो वृक्ष में जब आम रहता है तो वही रहते रहते पीला हो जाता है वो सूर्य की किरण हम जब उसको लेके बुआल का अंदर डालते हैं वहाँ अलग उसमें है अलग अलग प्रकार की। तेज संयोग से होता है ये तेज संयोग से ही होता गर्मी नहीं होगा तो नहीं होगा वो आजकल कार्बोहाइट दे देते हैं उसमें तो गर्मी है अच्छा आगे एवं गंधजनक विलक्षण एव विलक्षण अथा विलक्षण तेजस एवं रूप रसैर कहीं बदल जाने पर भी पूर्व गुप रसयर अपरावृतोपी रूप रस नहीं बदलने पर नासे भी पूर्व गंध न विजातीय पाक बसा तो सूरभगंध उपलब्ध है कहीं तो ऐसा होता है रूप रस का परिवर्तन नहीं हुआ किंतु तो गंध का परिवर्तन हो गया कहीं ऐसा होता है एवं स्पर्श जन को ये भी जातीय तेज संयोग अध्ययन करना पड़ेगा दृष्टांत देते हैं न मृदु स्पर्श अनुभवात पाकवसात कठिन ना स्पर्श नाश होकर के मृदुस्पर्श अनुभव होता है स्पर्श कितने प्रकार के है तो तीन प्रकार के की अभी कहते हैं कि देखो कठिन स्पर्श नाशे न मृदु स्पर्श अनुभव कहती है पहले उसको दीपिका वाले कहे थे पूर्व पक्ष कहा था कठिन मृदु ये सब स्पर्श होता है इसको कहाँ मानेगे वहाँ सिद्धांति उत्तर दे दिया कठिन अर्थात अवयव जब आपका घन है और अवयव शिथिल हो जाएगा तो मृदु हो गया ऐसा कहता था अभी यहाँ स्पर्श और मृदु कहते हैं ये वास्तविक स्पर्श नहीं स्पर्श नहीं है कठिन और मृदु ये तो अवयव का ये घन भना, घनत्व और अवयव का तो इस प्रकार की होता है ये स्पर्श में नहीं गया सीता, सीता। थे से, वोने से नहीं, नहीं जो ये जो मृदु कठिन है ये स्पर्श नहीं है ना नहीं तो। मृदु कठिन क्या है थी? वो तो कह दिया ना अब ये बोकारो तो और सी थी वो अर्थात ये संयोग विशेष का अवयव द्रव्य का अवयव का जो अवयव का संयोग होता है संयोग घन हो गया संयोग शिथिल हो गया इसलिए वो कोई अलग पदार्थ नहीं है वो तो हम खाली कह देते हैं जैसे कहते हैं ना दस आदमी को एक साथ खड़े कर दिए अभी उसको क्या कहेंगे कहेंगे एक आदमी को पृथ्वी कह देंगे दस आदमी को मिला करके पृथ्वी कहेंगे तो वही है इसी प्रकार ये तो अवयव का खाली संयोग अवयव संयोग है वहाँ कुछ अधिक नहीं है स्पर्श से वो तीनों लिया जाने से पृथ्वी में ही परिवर्तन होगा स्पर्श अन्यत्र नहीं होगा पृथ्वी में जो परिवर्तन स्पर्श परिवर्तन होगा पृथ्वी का अनुष्णा सीता अनुष्णा सीता का और उष्ण स्पर्श से कुछ परिवर्तन होगा नहीं उष्ण हो जाएगा किन्तु उसमें तेज आ जाएगा पृथ्वी में तेज आ जाएगा तभी उष्ण बन जाएगा तेज चला जाएगा जब तो थोड़े समय के बाद तब तो फिर तो, तो हो जाएगा ठीक है ये क्या ना वहाँ कहीं लिखने का समय ऐसा लिख देंगे न्याय न्यायिक है उनको आप फिर अगर विरोध करेंगे तो वो फिर और कुछ न्याय है ना उनका तस्मा रूपादि जनका विजातीय एवं पाका यथा कार्य उन रूपाधि जनका जो विजातीय पाका हो गए रूपादि आदि के रस स्पर्श गंध इत्यादि यथा कार्यम कार्यम उन्नेया उन्नेया उन्ने नी धातु से प्रत्यय हो जाएगा यत नी को गुण हो गया नैय उत्पूर्वक होने से उन्नेया जस का रूप हो गया उन्न अर्थात विचारणीय अतएव पार्थिव परमाणु नाम एक जातीय त्विपी पाक महिमना विजातीय द्रव्यांतर अनुभव पार्थिव परमाणु एक पार्थिव परमाणु है जैसे ये हो गया दुग्ध उसमें विजातीय तेज संयोग होने से वो अलग परमाणु हो गया कितने जो दधी बन गया वो भी तो पार्थिव है तो जो पार्थिव परमाणु नाम एक जातीय त्वीपी तो वो पार्थिव है किंतु पाक महीना विजातीय द्रव्यांतर अनुभव होता है यथा गो भुक्त भूक्त त्रीणादी नाम आंतभंगे गोभुक्त गाय के द्वारा जो खाया गया त्रिनादी, आ परमाणु अंतभंगे वो सब जो तीर्ण है वो परमाणु पर्यंत सब टूट गया अलग अलग हो गया अर्थात इनका जो संयोग हो करके तीर्ण बना था अभी सब विभाग हो करके परमाणु बन गया परमाणु है अभी तीर्ण सब परमाणु तक तो जीभाग हो गया अभी तीर्ण परमाणु में आगे कहते हैं तीर्ण आरम्भ का परमाणु सब परमाणु अलग अलग हो गए जिस तीर्ण से दिस परमाणु से तीर्ण आरंभ हुआ था उसमें अभी विजातीय तेज संयोग होगा परमाणु में विजातीय तेज संयोगात पूर्व पूर्व रूपादि चतुष्टय नाशे अभी तीन परमाणु में पूर्व ये रूपरस गंधस्पर्श जो था वो नाश हो करके तद अनतरम दुग्धे यादृश रूपाधिक वर्तते रूपरस गंधस्पर्श वो परमाणु में तादृश तीर्ण परमाणु में वो सबरसगंधस्पर्श बन जाएंगे जो कि दुग्ध में रहता है तदुतर तेरव उत्पाद तदुत्तरम तेर एव तेर अर्थात तेईर परमाणु भी तादृश रूपरसादय उत्पाद्य तादृश रूपरसादि विशिष्ट परमाणु भीर दुग्ध देोणुक आरभ्य जिस प्रकार की रूपरस गंधस्पर्श आने से वो दुग्ध बन जाएगा उस प्रकार की रूपरस गंधस्पर्श वो परमाणु में बन जाएगा अभी वो परमाणु फिर मिलकर के दौड़ुक होगा होकर के आगे आगे होकर के वो महादुग्ध बन जाएगा से तदुतरम तेरह तूपद दुग्धे यादृश रूप वर्तने तूपसगन्धस्पर्शजनक तेज संयोगा जायते पहले तेज संयोग होंगे तदुत्तर तो तैरव ते तैयार ते तेजसंगे ही उस प्रकार के तेज संयोग होंगे उस तेजसंग के द्वारा परमाणु में वो उस प्रकार रूप रस उत्पन्न हो जाएंगे दुग्धा अभी उस प्रकार वाले परमाणु दुग्ध परमाणु बनेगा उसके द्वारा दुग्ध दियणुक बनेगा आगे फिर तत् क्रमेण महादुग आरम्भ जो हम देखते है दुग्ध वो महादुग्ध महा अर्थात स्त्री अनुपो से ऊपर में आप महत्व परिमाण रहने से एवं कहेंगे एवं जल मै केवल जल होने से ये रूप नहीं आएगा ना क्योंकि जल का रूप हो गया अभा स्वर शुक्ल ये तो किंतु श्वेत दिखता है इसलिए जो अंश उसमें श्वेत अंश रहता है वो पृथ्वी अंश है उसमें जलीय अंश भी मिला हुआ है कि श्वेत अंश के लिए वो पृथ्वी अंश मानना पड़ता है जहा दुष्ट आरम्भ हुआ था न परमाणु त्रिनादी नाम आ है ना तोने से आगे मलिगे आ ही निकलेगा तो परमाणु पर्यंत परमाणु तो। पर्यत अर्थात तो मर्यादा परमाणु का भंग नहीं होगा परमाणु पर्यंत ये भंग होगा ये जो दुग्ध में जो घर रस होता है ये रस किस का मानेगी क्या किरणों में ऐसा रस है क्या क्योंकि कभी कभी जो पृथ्वी जैसे प्याज वगैरह खा लेती है गाय तो फिर उसमें तो गंध आ जाता है ये जो गंध तो आ गया उसका माँ बोलते की उसने ये खा लिया फिर पृथ्वी का ये रस मानना पड़ेगा खाली वो नहीं वो गंध नहीं अगर गाय कभी कभी वो कड़ुआ वाला ये खा लेता है ना पत्ता वो भी कड़ुआ हो जाता है दूध भी कड़वा हो जाता है तो ये सब पृथ्वी आ गया ये पृथ्वी का वो अंश उसमें रहा दो दोनों अंश मानना पड़ेगा पृथ्वी को जल का जल का तो मधुर रस वो तो परिवर्तन होगा ही नहीं क्यों कहना ना अन्यत्रा वो कुछ नहीं होगी पृथ्वी उसमें उसमें जो पृथ्वी अंश है उसी का ही सारे परिवर्तन हो गए पृथ्वी अर्थात वो जो तीर्ण में वो कड़ुआ अंश अथवा वो जो तीखा अंश रहा वो ऐसे रहा अर्थात तो से परिवर्तन नहीं हुआ नहीं होने से तो उसका इसी प्रकार की ये चीज रह गया। अच्छा एवं दुग्धारंभ के ही परमाणु भीर एवं दधी आरभ थे ऐसे तो दुग्ध में भी जब हम जामुन डाल देते हैं वो भी परमाणु पर्यत भंग हो जाएगा आगे फिर वो दुग्ध परमाणु में पाक जो अर्थात गर्म होने से बहुत ठंडा होने से दधी नहीं बैठता है नहीं। तो साथ के ऊपर लेकर के हम लोग रखते हैं चार दिन में भी नहीं होता है फिर उसको डाल दो तो परमाणु भीर एव दधी आरम्भ एवं पाक महिना दध्यारम्भ के एव परमाणु भीर नवनीता दि कम इति दिख पाक के द्वारा फिर दधी से नवनीत दधी में जो रूप है उसमें उसे भिन्न न है ये सब भिन्न नहीं होता है कुछ रूप रसक जो भी परिवर्तन हो जाता है मक्खन में दधी के अपेक्षा क्या परिवर्तन हो जाता है रूप रसो गंध छोटा होगा रस होता है रस होता है अच्छा थोड़ा इसमें फटा रहता है उसमें नहीं।, नहीं रहता है और जाता। वो तो गाढ़ा होने से दीब भी जो बहुत गाढ़ा होता है पीला दिखता है थोड़ा हल्का होने सफेद दिखता है पीला दिखेगा भी बदलता है इसका थोड़ा खट्टा खट्टा किंतु हाँ। खट्टा तो, तो रस का अच्छा तो सही में खट्टा गंध से कैसे जानते हैं नाक से खटा कर देते है ना अच्छा मतलब वो, वो असुर भी गंध है वो जो की खट्टा होने से ही उसका सहचारी साथ साथ रहते हैं अच्छा आगे दक्षिण पार्श्व में देखिए द्वितीय पंक्ति में अच्छा हाँ नहीं ब्राह्म पार्श्व में दीपिका में द्वितीय पंक्ति अत्र परमाणु एव पाको न दियणुकादो परमाणु में ही पाको होता है दियणुकादी में नहीं है इसमें दो मत है नया एक लोग कहते हैं कि जो द्रव्य है इसे घट द्रव्य घट कुलला बनाया उसको आग में रखने से वो लाल हो जाता है तो नया एक लोग कहेंगे कि घट ही सीधा अर्थात नील वर्ण से रक्त वर्ण हो गया वैशेषिक लोग कहेंगे घट अपरमाणु अंतभंग होगा हो करके परमाणु में नील रक्त बदल करके रक्त रूप होगा नील रूप रक्त रूप होने से वो परमाणु सब फिर आगे घट बन जाएंगे तो इस प्रकार की होगा ऐसे वैशेषिक वाले कहेंगे और ये जो मूलकार है अन्नम भट्ट ये भी वैशेषिक मत को लेकर के यहाँ कह रहे हैं दीपिका उन्हीं का ही है लेखा तो वो कहते हैं वाम पार्श्व में द्वितीय पंक्ति में अत्र परमाणु एव पाको न दियणुकादो अर्थात वैशेषिक मत जैसे आम पाक निक्षि घटे परमाणु आम पाक निक्षि किरणावली में नीचे से एक दो तीन चार पांच पंचम पंक्ति में दिया आमो दिया प्रतीक नीचे से पंक्ति किरणावली में, में। आम अर्थात अपक्व आगे ऊपर में आम पाक आम पाक अर्थात अपक्व पाक निक्षिप्त घटे परमाणु रूपातर रुधा उत्पात तो। परमाणु तक अंतभंग हो करके उसमें रूपांतर उत्पन्न हो करके श्याम घट नाशे पुनर्धुकादि क्रमेण रक्त घट उत्पत्ति तो श्याम घट नासे हो करके श्याम परमाणु में रूप परिवर्तन हो करके रक्त परमाणु हो करके फिर रक्त घट ये बनेगा तत्र परमाणु समवायिक कारणम इसलिए ये वैशेषिक लोग ईश्वर को मानते हैं गुलाल तो रक्त घट नहीं बनाया था न उसको कौन बनाया कहते ईश्वर बनाया तत्र परमाणु समवायी कारण तेज संयोग असमवाय कारणम परमाणु में रूप परिवर्तन हुआ रूप परिवर्तन हो परिवर्त गया कार्य और उसी परमाणु में तेज संयोग हुआ तो होने से तेज संयोग असामवायिक कारण हुआ ये कौन सा लक्षण वाला असमवा कारण तेज संयोग होगा कार्य कार्य हो गया रक्तरूप रखतर रक्तरूप तो उसी के साथ रहेगा परमाणु अदृष्टादिकम निमित कारणम तो जो जीवो उसको देखेगा ग्रह व्यवहार करेगा उसका अदृष्ट उसमें निमित्त कारण है देवणु का देव आदृष्ट ये वो तो सामान्य कारण सब रहेंगे अदृष्ट भी सामान्य कारण है यहाँ अदृष्टा दी ऐसे दे दिया निमित्त कारण वो सब सामान्य है क्योंकि ये बनाने वाला वहां ईश्वर होते है ना रक्त को ईश्वर बनाते हैं तो ईश्वर बनाएंगे तो इसलिए अदृष्ट वो सब सामान्य कारण आएंगे दे रूपे कारण रूपम असमवाय कारण देवणु का जो रक्त रूप बनेगा उसके लिए असमवा कारण हो जाएगा कारण का रूप कारण रूप कार्य रूपों के प्रति असमवा कारण होता है कपाल का रूप घट रूप के प्रति असमवा कारण होता है mm -hmm. तो इसलिए को में रूप बदलेगा तो वैशेषिक लोग कहेंगे घट में अगर रूप बदलेगा उसके प्रति कपाल रूप कारण होगा कपाल रूप अगर बदलेगा उसके प्रति कपालिका रूप कारण होगा तो इस प्रकार हो होकर के दियोनु दियोनु का रूप अगर बदलेगा उसके प्रति परमाणु रूप कारण होगा इसलिए वैशेषिक लोग कहते हैं का दियोणुका रूपे कारण रूपम असमवाय कारणम इति पीलु पाकवादी न वैशेषिका पीलू पीलु अर्थात परमाणु परमाणु पाकवादी होते है वैशेषिका कहते हैं कारण में परिवर्तन हो तभी तो कार्य में होगा इसलिए अंतिम कारण हो गया परमाणु उसमें पाक होगा इसलिए वैश्विक वालों का पीलु पाकवादी कहा जाता है रूपे कारण से कारण रूप अस... कारण हो गया परमाणु दिणुकाद्य रूपे परमाणु रूपम में असामवा कारण इसलिए परमाणु रूप अगर नहीं बदलेगा तो देणु का रूप नहीं बदले पाए, पाएगा बदल पाएगा इसलिए वो लोग कहते हैं कि आप अंतभंग होकर के परमाणु में रूप बदलेगा और पूर्व युगप इति पीठ पाकवादीनो नैयायिका पूर्वघट का नाश विना घट में अवयवेश परमाणु घट ऐसा रहता हुआ अवयव जितने परमाणु पर्यत सब युगपद पद रूपांतर की उत्पत्ति होगा अलग अलग नहीं होंगे ऐसे रहते हुए इति बर्तन तो, पीठर बर्तन तो उसको पिठर कहते हैं अर्थात तो पूरा द्रव्य में ही रूप परिवर्तन होगा पीलू पर्यत परमाणु पर्यत जाने का जरुरत नहीं अतएव पार्थिव परमाणु रूपाधिकम अन्यम इत्यथ ये परिवर्तन होते हैं इसी प्रकार के अन्यत्र जलादो ये सब नित्य अनित्य जल में परमाणु तो में, में नित्य को में अनित्य दियुणु को जब नाश हो ना ना जाएगा तो उसका रूप और गंधस्पर्श ये भी सब नाश हो जाएंगे परमाणु में कि तो नित्य तो दीवाणु को रहते रहते उसका रूपरसन नाश हो जाएगा ऐसा नहीं होगा उनका बदलने वाला नहीं है दीवाणु को नाश हो जाएगा तो उसमें रहने वाला रूपारसन नाश हो जाएगा परमाणु में तो उसका रहेगा बदलेगा नहीं आगे पृष्ठा में दीपिका में अच्छा हम आगे नहीं इसीलिए ये जो जल होता है ये फिल्टर का ये खराब भी होता है तो फिर उसको जैसे उसके कुछ अंश से निकालने भी चल जाता है जो तो इसी जब फिल्टर में मतलब जल हम कहते हैं फिल्टर कर देते हैं हाँ तो उसमें जो पृथ्वी अंश है पानी का उसको निकाल करके ये हमको शुद्ध करके देता है फिर इसीलिए उसमें नित्य मधुरांश है इसीलिए नीचे आ रहा है मधुरांश इसको साइड में करके नहीं, मतलब आप... आप कहते हैं कि फिल्टर जल मधुर लगता है अन्य हाँ, जल की अपेक्षा हाँ जो पहले जल भरा हुआ है उसको फिल्टर करने के पहले वो मधुर नहीं लग रहा था फिर फिल्टर होने के बाद वो मधुर लगता है हाँ, तो क्योंकि उसमें जो अन्य पार्थिव पार्थिवश था उसको हटा दिया हटा हाँ, हाँ, देने से जल का जो वास्तव अचीज ऐसे पता चलता है पता नहीं चलता हो सकता है आप लोगों का मतलब उतना अच्छा इंद्रियो होगा तो पता तो नहीं चलता अलग कुछ है ये पता चलता है हम जो खाली टेप से पी लेते हैं कभी और फिल्टर से पीते हैं वो तो अलग पता चल रहता है अच्छा हाँ उसको अगर आप मधुर कहते हैं तो ठीक अलग पता चलता है ये बावन पृष्ठ में दीपिका में प्रथम पंक्ति में रूपादि चतुष्टयम् उद्भूतम प्रत्यक्षम् रूपादि चतुष्टय ये उद्भूत होते हैं ये प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्षमेंद्रिय उसमें रूप रस गंध स्पर्श सब रहेगा रहेगा ज्ञानेन्द्रिय में रूप रस गंध स्पर्श रहेगा नहीं रहेगा इंद्रिया अतिद्रिय है उसमें रहेगा नहीं रहेगा ग्राण्रिय क्या चीज है तो उसमें रूप रस रसकर्श रहेगा रहेगा? रहे किन्तु ग्रहण नहीं होगा क्यों कहते हैं अनुद्भूतम तो इंद्रियम अतिद्रियम कहते हैं अर्थात तो उसमें रहने वाला रूप रसक अंधस्पर्श ये अनुद्भूत है उद्भूत नहीं है रहेगा रूपरसग अंधस्पर्श किंतु बाकी जो घटोपटल क्या देखते हैं उसमें उद्भूत उद्भुत होने से प्रत्यक्ष अनुद्भुत होने से अप्रत्यक्ष उद्भुत क्या है कहते हैं उद्भुतत्व प्रत्यक्ष तो प्रयोजको धर्म प्रत्यक्ष होने के लिए वही उद्भूतत्व तो रहना चाहिए जो से जो रस का ग्रहण होता है वो रस उद्भुत रस है उसका ग्रहण हो जाता है रसनेन्द्रिय में भी रस रहेगा रहेगा क्योंकि की द्रव्य है क्योंकि किंतु कि उसका रस ग्रहण नहीं होगा क्यों अनुद्धूत है उसमें रहने वाला रस रूप स्पर्श इत्यादि वो अनुद्भूत है वो नहीं। नहीं। तो नहीं जैसे चक्षु चक्षु को देखने पड़ेगा नजदीक स्वयं के न न आप नजदीक कहने से चक्षु का ही गोलकों का बात कहते हैं गोलक इंद्रिय नहीं है हम जो ये चक्षु को ये देखते हैं ये गोलोक है गोलो इंद्रिय तो नहीं दिखता है वहां नजदीक का बात नहीं है वो अप्रत्यक्ष ही है क्योंकि उसका जो रूप है चक्षु इंद्रिय का जो रूप है वो अनुद्भूत स्वयं तो तो को भी और व्यक्ति को भी नहीं होगा क्योंकि हो। उसमें उद्भूत रूप नहीं है प्रत्यक्ष होने के लिए उद्भुत रूप चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष होने के लिए उद्भुत रूप होना चाहिए नहीं हो इंद्रियों को दव्यव्य है सर शरीर इंद्रिय विषय फायदा सर्वत्र कहे द्रव्य है उद्भुत प्रत्यक्ष प्रयोजक धर्म तद अभाव अनुद्भुत इंद्रिय में अनुद्भुत ये गर्मी का दिन में रात में एकदम पूरा गाढ़ अंधकार है फिर भी गर्मी लगता है तो ये गर्मी लगता है हवा ही गर्मी लगता है और पवन का तो वायु का तो उष्ण स्पर्श नहीं है इसलिए उष्ण स्पर्श किसका है? है तेज का है। तेज का है अर्थात तो गाढ़ अंधकार में भी तेज है तेज होने पर तेज होने पर तेज का धर्म प्रकाशमान होना चाहिए किंतु वो नहीं होता है तो कहेंगे वो अनुद्भूत हो जाएगा अनुद्भूत हो जाएगा तो फिर दिन होने से कैसा दिखने लग जाता है तो कहेंगे तो इसलिए कहते हैं कि वहां वो जो तेज अर्थात तेज का वो को जो है तेज का को में जो परिमाण है वो परिमाण हमारा चक्षु के द्वारा ग्राह्य नहीं हो पाता है तो इतना छोटा छोटा हो जाने से वो हमारा चक्षु के द्वारा वो ग्राह्य नहीं हो पाता है दिन होने में जो होगा फिर उसका परिवर्तन किससे होगा दिन होने में वास्तविक वो नहीं दिखेंगे वो तो बाकी जो सूर्य किरण आ जाएंगे वो देखेंगे दिखेंगे वो तो नहीं दिखेंगे क्योंकि अगर दिन में वो सही में दिन में अगर वो दिख जाएंगे तो रात में भी दिखना चाहिए वो तेजो जो रात को रहते हैं वो दिन में भी रहेंगे किन्तु वो दिखेंगे नहीं दिन में तो सूर्य किरण का तेजेंगे तो दिन को दिन में भी रहेंगे जो दिनों रात में थे वो दिन में भी रहेंगे तो तो जितना विचार करके आप व्यवस्था बैठा लेना है तो नहीं है नहीं तो ये हैत्व तो इतना है कहीं कहीं आता है उद्भुत और इसलिए उद्भुतत्व ये जानना है कि प्रत्यक्ष का प्रयोजक उसको उद्भुत करेंगे अच्छा ठीक है तीन बदिया हज ये ओम शंकर